प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला दोष विचार एवं निवारण जिज्ञासा यदि जगत असार है तो इसको प्राप्त करने की इच्छा क्यों होती है समाधान जगत असार ही है इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है इसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसमें हेतु असावधानी ही समझना चाहिए क्योंकि लोग जगत की परीक्षा नहीं करते जिस दिन आप इसकी परीक्षा कर लेंगे उसी दिन समझ में आ जाएगा कि जो शांति हम चाहते हैं वह इस जगत से मिलने वाली नहीं है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त्य कृतः प्रत्येना मंडकोपनिषद तब इसकी इच्छा कैसे करेगा अब उसकी कामना की दिशा ही बदल जाती है और वह विचार करता है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे सदा बना रहने वाला सुख मिले इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारी असावधानी ही जगत की इच्छा में कारण है क्योंकि हम अभी अपना लक्ष्य ठीक से निर्धारित नहीं कर पाए हैं जिज्ञासा जीवन में कभी संकट के समय भगवान से कोई मनोती करें संकट शांत होने पर किसी कारण से उस मनोती को पूरा कर ना पाए तो इसका क्या समाधान है समाधान तुम दुनिया भर का सब काम कर रहे हो तो भगवान की मनौती पूरी क्यों नहीं करते भगवान के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए यदि कोई बड़ा कारण है जिसकी वजह से पूरा नहीं कर पाते तो रोज़ भगवान के चरण पकड़कर रोया करें ऐसा मत कहो कि पूरी नहीं कर पा रहा हूं। तो क्षमा कर देंगे ऐसी प्रार्थना करो कि मुझे शक्ति दे जिससे मैं अपना वचन निभा पाऊं। प्राचीन काल में यदि कोई गरीब व्यक्ति किसी का कर्ज चुका नहीं पाता था तो मरने से पहले उससे कहता था यदि मेरे लड़के ने कर्ज़ चुकाया तो ठीक है नहीं तो मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा तुम भी रोज भगवान से प्रार्थना करो कि आपको जो वचन दिया है उसे अभी नहीं चुका पाए तो फिर जन्म लेकर चुकाएंगे इस प्रकार से रोज प्रार्थना करोगे तो कम से कम भगवान से कुछ परिचय तो हो जाएगा जिज्ञासा मन को परमात्मा ने चंचल क्यों बनाया है समाधान परमात्मा ने मन को चंचल बनाकर ठीक ही किया यदि मन चंचल नहीं होता और इसका स्वभाव स्थिर रहना होता तब वह जगत में कहीं स्थिर ही हो जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती क्योंकि वह वहां से हटता ही नहीं अब यह आपका काम है कि उस मन की चंचलता का सदुपयोग करके उसे जगत से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाओ बस यही आपका पुरुषार्थ है जिज्ञासा मन में प्रश्न उठना कब समाप्त होगा कोई अचूक दबाव बताएँ समाधान जब आपके अंदर कोई संशय नहीं रहेगा तो प्रश्न उठना बंद हो जाएगा संशय कब समाप्त होगा जब आप जीवन के लक्ष्य को तत्वज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो कोई संशय नहीं रहेगा समर्थ गुरु रामदास ने कहा ज्ञानी वही है जिसे कोई संशय ना हो उत्तरकाशी के ऊपर संग्राली नामक एक गांव है पहाड़ में प्रत्येक गाँव का देवता होता है साल में एक बार उस देवता का आवेश पुजारी पर आता है उस समय सभी लोग पुजारी से अपने अपने प्रश्न पूछते हैं और वह जवाब देता है ऐसे ही समय उत्तरकाशी के एक महात्मा उस गांव में पहुँचे उन्होंने उस देवता से पूछा तू सच्चा देवता है या झूठा उसने कहा मैं सच्चा देवता हूँ महात्मा ने कहा तब बता मुझे ज्ञान है या नहीं देवता बोला तुमको ज्ञान नहीं हुआ है वे बोले तू सच्चा देवता नहीं है मुझे तो ज्ञान हुआ है तब देवता बोला तुमने पूछा कि मुझे ज्ञान है या नहीं इसका मतलब तुम्हें संशय हुआ जिसको संशय हो उसे ज्ञान नहीं हुआ है यदि ज्ञान हो तो संशय नहीं रहेगा और संशय न रहने पर कोई प्रश्न नहीं उठेगा इसलिए प्रश्न उठना समाप्त करना हो तो ज्ञान प्राप्त कर लो यही अचूक दबा है ज्ञान रूपी अग्नि सभी संशयों को भस्म कर देती है अभी तो बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना है इसलिए नई नई बातें सुनकर संशय होता रहता है भगवान गीता में कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योग आपससी बहुत कुछ सुनते सुनने से बुद्धि में संशय रहते हैं जब बुद्धि एक आत्मतत्व को पकड़कर कर निश्चल हो जाएगी तब संशय समाप्त हो जाएंगे